श्री श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथको नीशोध्याय भक्ति ज्ञान और यमनवादि साधनों का वर्णन श्री भगवाच यो विद्यात सम्पन्न माया मया मातृद्ञा ज्ञान च मयि सं भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं उद्धौ जी जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञान नहीं है वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है उन्हें मुझमें लीन कर दे वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ज्ञानी न्ये सम्मतः हे हेतु स्वर्गवाप वर्गस्थो मदे प्रियः। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता ज्ञान विज्ञान संसिधा पदम श्रेष्ठम विदुर्म ज्ञानी प्रियतमोथो तो मे ज्ञानी नाचो विभर महा जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं उद्धव जी ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतकरण में धारण करता है तपस्तीर्थम जपोधान पवित्राणी तराणी चलम कुरिता सिद्धि जा ज्ञानकृता तत्वज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह तपस्या तीर्थ जप दान अथवा अंतकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती तस्माद् ज्ञान सहित ज्ञावा स्वात्मान उद्धव ज्ञान विज्ञान सम्पन्न हो भजमा इसलिए मेरे प्यारे उद्धव तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भाव से मेरा भजन करो ज्ञान विज्ञान यज्ञवात्मा नाम योगमत् बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का करके परम सिद्धि प्राप्त की है त्युद्धवाश्रियती ये विधो विकारो मरा पतते नद्यपवर्गो जन्मा से यदमी तव तस्तोद सततस्ती तदेवध्येय उध्यात्मक और भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है जब पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा केवल बीच में ही दिख रहा है इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए इसके जो जन्मना रहना बढ़ना बदलना घटना और नष्ट होना ये छह भाव विकार हैं इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है यही नहीं ये विकार उसके भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं असत है असत वस्तु तो पहले नहीं थी बाद में भी नहीं रहेगी इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता उद्धव वाच ज्ञानम विशुद्धम विपुलम जथेदन वैराग्य विज्ञानयुतम पुराणम आक्षासी विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगम त महातिग्ञ उद्धव जी ने कहा विश्वरूप परमात्मन आप ही विश्व के स्वामी हैं आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूढ़ा थूड़, करते हैं तापत्रेणाभत घोरेन्तप्यमस्वा ध्वनिश पश्यारण तवाघ्रे ग्राद मृतावर्षा मेरे स्वामी जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अस्तरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता दस्तम संपति कालाद्र सुखोषम समुद्धरिण कृपयापरघे वचोभिरासे महानुभाव महानुभाव आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं बढ़ती ही जा रही है आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए श्री भगवान वाच इत्थम ए राजा भीषम धर्म भृथंबरम अजात शत्रुप्रक्षा नो नुषणता भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न धर्मराज जिष्टि ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे निवृत्ते भारते युद्धे सुहिंद धन विफल बहुन पश्चान जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज स्थिर अपने स्वजन संबंधियों के सहारे से शोक विवल हो रहे थे तब उन्होंने भीष्म से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था देव भ्रत मुखाश्रुता वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्तिप्रीषिता उस समय भीष्म के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में तुम्हें सुनाऊंगा क्योंकि वे ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है नवैका दश भावान् भूत ये नव इ क्षेत्रथमप्यू तंब निश्चित उद्धव जी जिस ज्ञान से प्रकृति पुरुष महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा ये नौ पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और एक मन ये ग्यारह पांच महाभूत और तीन गुण अर्थात इन अट्ठाईस तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है वह परोक्ष ज्ञान है ऐसा मेरा निश्चय है हे तदेव विज्ञानम न तथ के नित्योत्पत्त्यप्य पश्ये भावा त्रिगुणत्मना जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था उनको पहले के समान न देखे किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक साव अवजव पदार्थ हैं उनकी स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे आदावन्ते च मध्ये च मध्य चृज्यत पुनस्त प्रति संक्रामे येष्येत तदे बसत जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतिमान कार्य से प्रतिमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बोध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है वही सत्य परमार्थ वस्तु है ऐसा समझे श्रुति प्रत्यक्ष में ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्ट प्रमाणे स्वर्णस्थान विकल्पा सभीरज्य श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में यह चार मुख्य है इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर नस्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्दमात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है कर्मांडम परिणाम आविरिंचादमंगल विप्यन्स्वरम पश्येन अदृष्टम अभिदृष्टवत विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नस्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदिष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझें भक्ति योग पुरो प्रियमानश कथयसमी मदभक्ति कारण परम निष्पाप उद्धव जी भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है इसीलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ श्रद्धा मृतकथाया सत्सन्वनुकीर्तनम पर निष्ठा च पूजायाम मम जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे आदर परिचर्याम सर्वांगनम मद्भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूते सुमनमति मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लोट कर प्रणाम करे मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे मद्अर्थे स्वंगचेषा च वचसा मद्गुणेरण मय्यर्पणम च मनसर्व काम विवर्जनम अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मदेथ परित्यागो भोगस्ख से च इष्टम दत्तम भूतम जप्तम मदरथम यद्रतम तप मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे एवं धर्मे उद्धवात्म निवेदि भक्ति हीशिष्य ते उधव जी जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है यदात्मन्यर्पित चित्तम शांतम सत्वोपवृषितम धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्य चाभिपद्यते इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं यदर्पित तद्विकल्पे इंद्रिय परिधावते रजस्वलम चाहिष्ठम चित्तम विध्ये विपर्यम यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है धर्मो मद्भक्ति प्रोक्तों से एककात्म दर्शनम गुणे स्वसंगो वैराग्यम ऐश्वर्य महादय उद्धव जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है विषयों से असंग निर्लिप रहना ही वैराग्य है और अनिमादी सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य है उद्धव उवाच यमा कतिविध प्रोक्तो नियमो वारी कर्षण का सम्ण का तिथिकक्षा धिति प्रभु उद्धव जी ने कहा रिपुसूदन यम और नियम कितने प्रकार के हैं श्री कृष्ण सम क्या है दम क्या है प्रभु तितिक्षा और धैर्य क्या है आप किम दान किम तपर्य किम सत्यम कम सत्यम ऋतमुच्य कस्याग किम धनम तेषम को यज्ञ काच च दक्षिणा आप मुझे दान तपस्या शूरता सत्य और रित का भी स्वरूप बताइए त्याग क्या है अभिष्ट धन कौन सा है यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है पुंस किंसिद्रीमन भगोलाभस् केशव का विद्या ही पर काशी किम सुखम दुख श्रीमान केशव पुरुष का सच्चा बल क्या है भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है उत्तम विद्या लज्जा श्री तथा सुख और दुख क्या है कह पंडित कश्च मूर्ख कह पंथाउत्पथर चह कर्गो नरक कह श्वेत को बंधोरुतकी गृह पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है स्वर्ग और नरक क्या है भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है क आढ़ को दरिद्रो वा कृपण क क ईश्वर एक तान प्रश्नान मम ब्रूहे विपरीतान चतपते भगवान धनवान और निर्धन किसे कहते हैं कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं भक्तवत्सल प्रभो आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए श्रीभगवाच अहिंसा सत्यमस्ते असंगोधिचय आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनम स्थैर्य क्षमाभ जपस्तपो छे श्रद्धा तीं बदर्चन तीर्थन तीर्थनम पराे हाथिराचार्यनमें यम संयम उभ्वादश स्मृता मुश्तास्तात काम दुहती भगवान श्रीकृष्ण कहा यम बारह है अहिंसा सत्य अस्ते चोरी न करना असंगता लज्जा असंचय आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना आस्तिकता ब्रह्मचर्य मौन स्थिरता क्षमा और अभय नियमों की संख्या भी बारह ही है शौच बाहरी पवित्रता और भीतरी भी, पवित्रता जप तप हवन श्रद्धा अतिथि सेवा मेरी पूजा तीर्थ यात्रा परोपकार की चेष्टा संतोष और गुरु सेवा, इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या बारह बारह है ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है उद्धव जी जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं समो मनिष्ठता बुद्धे धम इंद्रिय संयम तृतीक्षा दुख सम्मो जिहोपस्थ जो धृति बुद्धि का मुझ में लग जाना ही श्रम है इंद्रियों के संयम का नाम दम है न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है जेहा और जन्नेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है दंड न्यास परम दानम कामत्यागस्तपृतम स्वभाव विजय शौर्य सत्यम चमदर्शनम किसी से द्रोह न करना सबको अभय देना दान है कामनाओं का त्याग करना ही तप है अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है ऋतम चोणिता वाणी काव्य भी परिकीर्ति कर्म स्वसंगम शौच त्याग संध्यास उच्यते इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है धर्मम इष्टम धनम यज्ञों हम भगव दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम धर्म ही मनुष्य को अभिष्ट धन है मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है भगो म ऐश ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्ति विद्यात्मने कर्मसू मेरा ऐश्वर्य ही भग है मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है श्री श्री गुणा निरपेक्षाध्या सुखम दुख सुखात्य दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्ष निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है विषय भोगों की कामना ही दुख है जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है मूर्खो देहाद्य बुद्धे बुद्धि पंथा मनिगम स्मृत उत्पथ चित्त विक्षेप स्वर्ग सत्वुणोदय शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है चित्त के की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है नरकस्तम उन्नाहो मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा तो सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है जिसके पास गुणों का खजाना है दरिद्रो यतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणे स्वत धीरो धीरीसो गुणसंगो विपर्य जिसके चित्त में असंतोष है अभाव का बोध है वही दरिद्र है जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है ये तो उद्धव ते प्रश्न सर्वे साथ निरूपिता महुनालक्षण गुणदोषयो गुण दोषेदोषो गुणस्तु भयवर्जितः प्यारे उद्धव तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निःसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम संहितायाम एकादश स्कंधे एकोनविंशोध्याय